अध्याय फ्लेमेल. ने हैरी को यह समझा दिया था कि वह दोबारा के दर्पण की तलाश में न जाए और की काश इतनी ही आसानी से वह दर्पण में देखी बातों को भी भूल सकता परंतु वो नहीं भूल पाया उसे बुरे सपने आना शुरू हो गए जिनमें वो बार बार देखता था कि उसके माता पिता हरी रोशनी के धमाके में गायब हो रहे हैं जबकि कोई आदमी तेज आवाज में हंस रहा है जब हैरी ने रॉन को इन सपनों के बारे में बताया तो उसने कहा देखा सही कह रहे थे वह दर्पण किसी को भी पागल कर सकता है हरमाइनी स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले आई और उसने घटनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखा एक तरफ तो वो सोचकर दहशत में थी कि हैरी तीन रातों तक लगातार बिस्तर से बाहर निकलकर पूरे स्कूल में घूमता रहा अगर फिल्स ने तुम्हें पकड़ लिया होता तो और दूसरी तरफ वह निराश थी कि हैरी को कम से कम यह तो पता लगा लेना चाहिए था कि निकलस फ्लेमेल कौन था उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि वे लाइब्रेरी की किसी किताब में फ्लेमेल का नाम खोज पाएंगे वैसे हैरी को अब भी यकीन था कि उसने यह नाम कहीं पढ़ा था एक बार स्कूल शुरू हो गए तो वे ब्रेक के दौरान दस मिनट तक किताबें छानने के काम में फिर से जुट गए हैरी के पास तो बाकी दोनों से भी कम समय था क्योंकि क्विडिज की प्रैक्टिस एक बार फिर शुरू हो गई थी वुड वुड इस बार टीम से पहले से पहले ज्यादा मेहनत करवा रहा था। अब बर्फ गिरने के के बजाय बारिश बारिश हो रही थी। परन्तु लगातार हो रही रही थी, लगातार भी उत्साह को ठंडा नहीं कर पाई विजली बंधु शिकायत कर रहे थे कि वुड पागल हो गया है पर हैरी वुड की तरफ था अगर वे मेहनत कश के खिलाफ अपना मैच जीत लेते हैं तो वे सात साल में पहली बार हाउस चैंपियनशिप में नाकशक्ति से आगे निकल जाएंगे कड़ी मेहनत करने के पीछे जीतने की इच्छा तो थी ही इसके अलावा हैरी ने पाया कि और मैदान भरा था, तब प्रैक्टिस के दौरान वुड ने टीम को एक बुरी वो बिजली बंदू पर बुरी तरह खफा था क्योंकि वे एक दूसरे पर गोता मार बम्बारी कर रहे थे और अपनी झाड़ू से गिरने का नाटक कर रहे थे मस्ती मत करो वह चीखा इसी तरह की हरकतों से हम मैच हारेंगे इस पहले कप रेफरी बने हैं अगर हम नाक शक्ति से आगे निकलने की स्थिति में है तो वे कभी न्याय नहीं करेंगे बाकी की टीम भी जॉर्ज के पास नीचे उतर कर शिकायत करने लगी यह मेरी गलती नहीं है वुड ने कहा हमें तो सिर्फ इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम साफ सुथरा खेल खेलें ताकि स्नेप को हमारे खिलाफ कोई बहाना न मिल सके ये सब तो ठीक था हैरी ने सोचा परंतु एक और कारण था जिसकी वजह से वो स्नेप के आसपास रहने पर नहीं खेलना चाहता था टीम के बाकी लोग प्रैक्टिस के बाद हमेशा की तरह एक दूसरे से बात कर निकले रुक गए परंतु हैरी सीधे गुरुद्वार के हॉल में गया जहां उसने रौना हरमाइनी को शतरंज खेलते देखा शतरंज इकलौती ऐसी चीज थी जिसमें हरमाइनी हार जाती थी और हैरी तथा रॉन दोनों का ही विचार था कि यह उसकी उदारता थी जब हैरी उसके बगल में बैठा तो रॉन बोला जरा एक मिनट रुको, मुझसे कुछ मत बोलना तभी उसकी निगाह अचानक हैरी के चेहरे पर पड़ी तुम्हें क्या हुआ तुम्हारी हालत तो बहुत खराब दिख रही है कोई और न सुन दे इसलिए अपनी आवाज नीचे रखते हुए हैरी ने उन दोनों को बताया कि स्नेब के मन में का रेफरी बनने की दुष्ट इच्छा अचानक जाग गई है तो खेलने से मना कर दो हरमाइनी ने तत्काल कहा कह दो कि तुम बीमार हो रॉन ने कहा अपनी टांग टूटने का नाटक करो हरमायनी ने सुझाव दिया अपनी टांग सचमुच तोड़ लो रौन ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हैरी ने कहा हमारे पास कोई रिजर्व खोजी नहीं है अगर मैं नहीं खेलूंगा तो गरुड़द्वार तो खेल ही नहीं पाएगा उसी पल नेविल गिरता पड़ता हुआ हॉल में आया कोई नहीं समझ पाया कि वह किस तरह तस्वीर के छेद से अंदर आने में कामयाब हुआ क्योंकि इसके पैर बंधे थे वे तत्काल समझ गए कि पैर बांधने वाले शाप की वजह से उसके पैर बंधे थे वह गरद्वार के हॉल तक सारे रस्ते कूदता हरमाय को छोड़कर सभी हंसने लगे हरमाइनी खड़ी हुई औरविल के पैर खुलकर अलग हो गए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया हालांकि वह अब भी का था क्या हुआ था हरमाइनी ने उससे पूछा और उसे हैरी तथा रौन के पास ला बिठा दिया मैल्फोय नेवल ने कांपते हुए कहा, कहा वो वो मुझे लाइब्रेरी के के बाहर मिला था। उसने कहा कि वो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। प्रोफेसर के पास जाओ, ने नेवल को सलाह दी उसकी शिकायत करो नेवल ने अपना सिर हिलाया मैं अपने आप को और ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता वो बुदबुदाया तुम्हें उसका सामना करना होगा नेवल रॉन ने कहा उससे लोगों को अपने कदमों के तले रोनने की आदत पड़ चुकी है परंतु यह है तो कोई कारण नहीं है चुका है नेविल ने रूंदे गले से कहा हैरी ने अपने दुशाली की जेब टटोली और चॉकलेट का एक मेढक निकाला यह उस बक्से का आखिरी मेढक था जो हरमायनी ने उसे क्रिसमस पर दिया था उसने इसे नेविल को दे दिया जिसे देखकर लग रहा था कि वो बस रोने ही वाला था तुम अकेले बारह मेल्फोए के बराबर हो नेविल। हैरी ने कहा बोलती टोपी ने तुम्हें गुरुद्वार में भेजा था है ना और मेल्फोय कहा है सड़े नाक शक्ति में मेढक का कवर हटाते हुए नेविल के होठो पर एक हल्की मुस्कान आई धन्यवाद हैरी मुझे लगता है क्या मुझे बुस्तर पर जाना चाहिए क्या तुम्हें कार्ड चाहिए तुम कार्ड इकत्तें करते, करते हो है ना जब नेविल चला गया तो हैरी ने मशहूर जादूगर के कार्ड की तरफ देखा एक बार फिर डम्बल उसने कहा पहली बार भी मुझे वही मिले थे तुम लोगों से कहा था ना कि मैंने उसका नाम कहीं पहले पढ़ा है मैंने उसका नाम ट्रेन में पढ़ा था जब मैं यहाँ आ रहा था यह सुनो प्रोफेसर डम्बल डोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर है नाइनटीन फोर्टी फाइव में शैतानी जादूगर ग्रेंडलवाल को हराने के लिए ड्रैगन के खून के बारह प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए काम के लिए हरमाइनी एकदम उछली जब उसे अपने पहले होमवर्क के लिए नंबर मिले थे उसके बाद वो इतनी कभी रोमांचित नहीं दिखी थी यही रुको उसने कहा और वो सीढ़ियों पर कूदती हुई लड़कियों के कमरे की तरफ भागी हैरी और रॉन को बस इतना ही मौका मिल पाया कि वे एक दूसरे की तरफ रहसमय निगाह से देख सके और इतने में ही हरमाइनी दौड़ लगा वापस आ गई उसके हाथ में एक भारी बरकम पुरानी किताब थी मैंने कभी इसमें देखने के बारे में में तो सोचा ही नहीं। रोमांचित स्वर फुसफुसा रही थी मैंने यह किताब कई सप्ताह पहले लाइब्रेरी से दिल बहलाने के लिए ली थी दिल बहलाने के लिए रौन ने कहा परंतु हरमाइनी ने उसे तब तक चुप रहने को कहा जब तक वह किताब में कुछ खोज ना ले इसके बाद उसने किताब के पन्ने तेजी से पलटाए और वो अपने आप से बोलते हुए बड़बड़ाती जा रही थी आखिरकार उसे वो मिल ही गया जिसकी वो तलाश कर रही थी मैं जानती थी इजाजत है नाटक अंदाज में बोली के पास पारस पत्थर है इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी उसे उम्मीद थी क्या हैरी और रोन ने कहा सच्ची क्या तुम दोनों को पढ़ना नहीं आता देखो और इसे पढ़ो यहाँ उसने उन दोनों की तरफ किताब सरका दी और हैरी और रॉन ने पढ़ा रसायन शास्त्र के प्राचीन अध्ययन का संबंध पारस पत्थर बनाने से है जो अद्भुत शक्तियों वाला एक पौराणिक पत्थर है यह पत्थर किसी भी धातु को शुद्ध सोने में बदल देता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत भी बनाता है जिसे पाने वाला अमर हो जाता है सदियों से पारस पत्थर के बारे में कई अफवाहें रही है परंतु फिलहाल ऐसा एक ही पत्थर है और वह मिस्टर निकलेस फ्लमेल के पास है जो जाने माने रसायन शास्त्री और ओपेरा प्रेमी हैं, मिस्टर फ्लेमेल, जिन्होंने पिछले साल अपना छह जन्मदिन मनाया है डेवोन में अपनी पत्नी पेरेनिल छह साल के साथ शांति से जीवन बिता रहे हैं देखा हैरी और रोन के पढ़ने के बाद हरमाइनी ने कहा कुत्ता फ्लेमेल के पारस पत्थर की रेपवाली कर रहा होगा मैं शर्त लगाती हूँ कि फ्लमेल ने डम्बर डोर को सुरक्षित रखने के लिए कहा होगा क्योंकि वे दोनों दोस्त हैं और वह जानता था कि कोई इसके पीछे पड़ा है शायद वह पत्थर को ग्रीन से निकलवाना चाहता था एक पत्थर जो सोना बनाता है और आपको कभी मरने नहीं देता हैरी ने कहा कोई हैरानी नहीं है कि स्नेप इसके पीछे पड़ा है हर कोई चाहेगा कि उसके पास ऐसा पत्थर हो और कोई हैरानी नहीं की हमें फ्लमेल का नाम जादूगरी में आधुनिक विकास का अध्ययन में नहीं मिला रॉन ने कहा अगर वे छह साल के हैं तो उन्हें आधुनिक तो नहीं कहा जा सकता है ना अगली सुबह हैरी और रॉन गुप्त यही चर्चा कर रहे थे कि अगर उन्हें पारस पत्थर मिल जाए तो वे क्या करेंगे जब रॉन ने कहा कि वह अपनी खुद की क्विडिश टीम खरीदेगा तब जाकर हैरी को स्नेप और आने वाले मैच की याद आई मैं खेलूंगा उसने रोन रमायनी से कहा अगर मैं नहीं खेला तो नाक के लोग सोचेंगे बता दूंगा बशरते वे लोग तुम्हें से ही न उड़ा दे हरमाइनी ने कहा जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता गया हैरी की घबराहट बढ़ती गई चाहे उसे रोन और हमायनी से जो भी कहा हो बाकी टीम भी बहुत शांत नहीं थी हाउस चैंपियनशिप में नाक शक्ति से आगे निकलने का विचार बहुत बढ़िया था किसी ने भी पिछले सात साल में ऐसा कभी नहीं किया था परंतु तो क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा जबकि रेफरी इतना पक्षपात करने वाला हो हैरी नहीं जानता था कि यह उसके मन का वह था या नहीं परंतु तो वह जहां भी जाता था स्नेप से टकरा जाता था। कई बार तो उसके मन में यह विचार भी आया कि कहीं स्नेप उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और उसे खुद पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जादु इका की क्लास अब एक तरह से साप्ताहिक यात्रना में बदल रही थी और स्नेप हैरी के साथ भयकर व्यवहार कर रहा था यह जानता था कि उन्हें पारसपत्र के बारे में पता चल चुका है? हैरी को समझ में नहीं आया कि इसने कैसे पता चल सकता था परंतु कई बार उसे रौना हम अगले दोपहर उसे शुभकामनाएं दे रहे थे तो हैरी जानता था कि वे लोग यही सोच रहे होंगे की उसे दोबारा जिंदा देख पाएंगे या नहीं आप इसे तो सांत्वना देने का विचार नहीं कह सकते थे जब उसने अपनी क्विडिज की ड्रेस पहनी और निम्बस टू उठाई तो हैरी ने वुड के उत्साह बढ़ाने वाले भाषण का एक शब्द भी नहीं सुना इस बीच रोना हमायविल के पास बैठ गए चिंतित क्यों थे या वे मैच में अपनी साथ लेकर क्यों आए थे हैरी को मालूम नहीं था कि रोना हमायनी छिप कर पैर बांधने वाले शाप की प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हें विचार मेल्फ से मिला था जिसने नेवेल पर इसका प्रयोग किया था और वे तैयार थे कि अगर स्नेप ने हैरी को चोट पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो वे स्नेप पर इसका प्रयोग कर देंगे भूलना मत यह लोको मोटर मार्टे छिपाई मैं जानता हूँ ले गया मैं तुम पर दबाव तो नहीं डालना चाहता पॉटर परंतु आज हमारे लिए सुनहरी गेंद को जल्दी पकड़ना जितना ज्यादा जरूरी है उतना पहले कभी नहीं रहा इससे पहले की स्नेप मेहनत कश को ज्यादा फायदा पहुंचा सके खेल ही खत्म कर दो पूरा स्कूल यहाँ पर है फ्रेड विजली ने दरवाजे के बाहर झांकते हुए कहा यहां तक कि कसम से डम्बल डोर भी मैच देखने आए हैं हैरी का दिल कुलांचे मारने कुल्बल डोर उसने कहा और वह दरवाजे तक दौड़कर गया ताकि अपनी आंखों से देख सके फ्रेड सच कह रहा था सफेद दाढ़ी पहचानने में किसी से भी गलती नहीं हो सकती थी हैरी को इतनी राहत मिली कि उसका मन हुआ कि वो ठहाकर लगा हंसे अब वो सुरक्षित था डबल अगर देख रहे थे तो स्नेप कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं कर सकता था जिससे हैरी को चोट पहुंचे शायद जब टीमें पर पहुंची तो स्नेप बहुत गुस्से में दिख रहा था और रॉन ने भी ये ताल लिया। मैंने स्नेप को कभी तक सड़ा मुंह बनाते नहीं देखा उसने हरमायनी से कहा देखो खेल शुरू हो गया आउछ किसी ने रॉन के सिर में पीछे से कुछ चुबाया यह मैल्फो था अरे सॉरी तो मुझे दिखे ही नहीं मैलफोक रेबो गोल की तरफ देखकर दांत निकाल रहा था सोच रहा हूँ इस बार पॉटर कितनी देर तक अपनी झाड़ू पर टिक पाएगा कोई शर्त लगाना चाहता है तुम लगाओगे पेनल्टी दी थी क्योंकि जॉर्ज विजली ने एक पहलवान को उसकी तरफ मारा था हर मायनी जिसकी सारी उंगलियां उसकी गोद में गुथी हुई थी हैरी को लगातार देख रही थी जो किसी बाज की तरह मैदान में चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और सुनहरी गेंद की तलाश कर रहा था तो मैं पता है अगर द्वार की टीम के खिलाड़ियों को कैसे चुना जाता है ने कुछ बाद जोर से कहा। जब देखो पॉटर है जिसके मम्मी डैडी नहीं है फिर बिजली बंधु है जिनके पास पैसा नहीं है तुम्हें भी टीम में होना चाहिए लॉन्ग बटम तुम्हारे पास दिमाग नहीं है नेविल का चेहरा अचानक लाल हो गया परंतु अपनी सीट से मल्फा की तरफ मुड़ा मैं तुम जैसे बारह लोगों के बराबर हूँ मैलफाते हुए कहा ज़ोर से लगे, परंतु रॉन बोला जब भी खेल से अपनी जो अबाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसे बता दो नेविल। लॉन्ग नेव अगर दिमाग सोना होता तो तुम तो बिजली से भी ज्यादा गरीब होते और यह बहुत बड़ी बात है, हैरी की चिंता की वजह से रोन का संयम पहले ही टूटने की कगार पर था मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मेल्फाय अगर अब आगे कुछ कहा तो रॉन हरमाय ने अचानक कहा हैरी क्या कहा हैरी अचानक एक जबरदस्त गोता लगा रहा था जिस वजह से भीड़ के मुंह से आह निकल गई और तालियों की आवाज आने लगी हरमायनी खड़ी हो गई और उसने अपने दांत पले उंगलियां दबा ली क्योंकि हैरी गोली की रफ्तार से जमीन की तरफ चला जा रहा था तुम्हारी किस्मत अच्छी है बिजली लगता है पॉटर को जमीन पर कोई सिक्का दिख गया है मेलफो ने कहा रॉन ने आपा खो दिया इससे पहले कि मेल्फ समझ पाता कि क्या हो रहा था रॉन उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर चढ़ चुका था निविल झिटका फिर वो अपनी सीट के पीछे चढ़कर उसकी मदद करने पहुंच गया शाबाश हैरी हरमाइनी चिखी और अपनी सीट पर खड़े होकर देखने लगी कि हैरी स्नेब की तरफ तेजी से लपक रहा था हरमाइनी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि मेलफ और रॉन उसकी सीट के नीचे लुड़के हुए है या नेविल क्रेब और गोयल की तरफ से मुक्को और चीखों की आवाजें आ रही थी ऊपर हवा में स्नेब अपनी जादुई झाड़ू पर समय रहते पलटा और उसने देखा कि लाल रंग की कोई चीज उससे को दूर से गुजरी अगले पल हैरी ने अपने गोते सुनहरी गेंद उसके हाथ में कैद थी दर्शकों के स्टैंड जैसे फट पड़े यह एक रिकॉर्ड था किसी को भी याद नहीं की सुनहरी गेंद को इससे पहले कभी इतनी जल्दी कप पकड़ा गया था रॉन रॉन तुम कहाँ हो मैच खत्म हो गया हैरी जीत गया हम जीत गए अब सबसे आगे है, हरमाइनी चीखी वो अपनी सीट पर ऊपर नीचे नाच रही थी अगली लाइन में बैठी पार्वती पाटिल को गले लगा रही थी हैरी अपनी झाड़ू से जमीन से एक फुट ऊपर से कूदा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यह कर दिखाया था मैच खत्म हो गया था यह मुश्किल से पांच मिनट चला होगा जब गरुड़द्वार के विद्यार्थी पिच पर लौटते हुए आए तो उसने इसनेप को पास में उतरते देखा जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ थे। फिर हैरी ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने पलट कर डम्बलडोर केबाश डम्बल डोर इतने धीमे बोले कि सिर्फ हैरी ही सुन सके यह देखकर अच्छा लगा कि तुम उस दर्पण के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो अपने आप को व्यस्त रख रहे हो बहुत अच्छे इसने अपने करवाहट से जमीन पर थूका हैरी कुछ समय बाद चेंजिंग रूम से अकेला निकला ताकि वो अपनी को में वापस ले जा सके। उसे याद नहीं था ऐसा कुछ कर दिखाया था जिस पर वह गर्व कर सकता था अब कोई नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ एक मशहूर नाम था उसे शाम की हवा पहले कभी इतनी मीठी घन से भरी नहीं लगी थी वह गीली घास पर चला और उसने अपने मन में आखिरी घंटे की यादों को ताजा किया जो एक खुशनुमा फिल्म थी गरुड़द्वार के विद्यार्थी उसे अपने कंधों पर बिठाने के लिए भाग रहे थे रौना हम दूर कूद रहे थे की नाक से काफी खून बह रहा था, परंतु वह तालियां बजा रहा था झाड़ू झाड़ूघर तक पहुंच गया वह लकड़ी के दरवाजे पर टिका और उसने हकवट की तरफ देखा जिसकी खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में लाल दिख रही थी अब गुरुद्वार सबसे आगे था उसने यह कर दिखाया था उसने स्नेब को बता दिया था और स्नेब की बात पर एक नकाब पहनी हुई आकृति मैल की अगली सीढ़ी से तेजी से बाहर आई जाहिर वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे इसलिए वह जितनी तेजी से हो सकता था अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी यह देखते ही हैरी के मन में जीत की यादें धुंधली हो गई उसने उस आकृति की लंगड़ाती चाल को पहचान लिया जब बाकी सभी डिनर ले रहे थे तो स्नेप चोरी से जंगल में क्यों जा रहा था आखिर हो क्या रहा थारी अपने निम्बर्स टू पर कूद बैठा और उड़ चला मैल के ऊपर चुपचाप उड़ते हुए उसने देखा कि स्नेप लगभग लग दौड़ते हुए जंगल में घुस रहा था वह भी उसके पीछे चल दिया पेड़ इतने गने थे कि कि उसे यह नहीं दिखा कि स्नेप कहां गया। हैरी निश्चित दायरे में उड़ता रहा फिर नीचे की तरफ आया और पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखाओं को छूता रहा जब तक की उसे आवाजें सुनाई नहीं थी वो उन आवाजों की तरफ उड़ा और बिना हलचल किए उतर एक बड़े पेड़ पर बैठ गया वह सावधानी से उनकी एक डाल पर चढ़ा और अपनी जादुई झाड़ू को कसकर पकड़े रहा वो पत्तियों के बीच से देखने की कोशिश कर रहा था चेहरे के भाव को तो नहीं देख सकता था परंतु वह पहले से भी ज्यादा बुरी तरह हकला रहा थारी ने यह सुनने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी कि उनमें क्या बात हो रही थी न, न, न, नहीं जानता कि आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना क्यो, चाहते क्यो, थे मैं सोचा कि हमारा कर मिलना ही बेहतर होगा। छप करना चाहिए है ना? हैरी आगे कुछ रहा था। इसने उसे बीच में टोका क्या तुम्हें पता चल गया है कि है की कुत्ते को पार कैसे करना है परंतु मैं तुम मुझे अपना दुश्मन तो नहीं माना चाहोगे है ना कुर इसने अपने कहा उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया मैं नहीं जानता कि आप क्या। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है तभी एक उल्लू तेजी से चीखा और हैरी चौंक कर पेड़ पर से लगभग गिर पड़ा लेकिन उससे रहते ही अपने आप को संभाल लिया जब उसने रहा था तुम्हारा तंत्र मंत्र मैं इंतजार कर रहा हूँ परंतु मैं नहीं ठीक है स्नेप उसकी बात को काटते तो हुए कहा हम जल्द एक बार फिर मिलेंगे तब तक तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना और फैसला कर लेना कि तुम्हारी वफादारी किसकी तरफ हैरी देख सकता था कि कोरिल अब भी चुपचाप खड़ा था जैसे वो पत्थर की मूर्ति बन गया हो हैरी तुम कहाँ थे हरमाइनी चीखी हम जीत गए तुम जीत गए हम जीत गए रौनचिल्लाया और उसनेरी की पीठ ठोकी और मैंने मेलफो की आंख काली कर दी तथा नेविल ने क्रेबो से अकेले निपटने की कोशिश की वह अब भी ठंडा है पर मैडम पॉमफ्री का कहना है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा नाक शक्ति को मजाक क्या कसर रह गई है हॉल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम पार्टी कर रहे हैं फ्रेडर जॉर्ज किचन में से कुछ केक और बाकी सामान चुरा लाए हैं उन सबको भी रहने दो हैरी ने हाँते तो कहा चलो हम किसी खाली कमरे में चलते हैं कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लो हैरी ने पहले पक्का कर लिया कि कमरे में अंदर पीस तो नहीं है फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया इसके बाद हैरी ने बताया कि उसने अभी भी क्या देखा और सुना था तो हम सही थे वो पारस पत्थर ही है और इसनेप कुर को मजबूर कर रहा है कि उसे हासिल करने में वो उसकी मदद करे उसने पूछा कि क्या वो जानता है कि फ्लफी को कैसे पार किया जाए और उसने कुरिल के तंत्र मंत्र के बारे में भी कुछ कहा मुझे लगता है कि फ्लफी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो पत्थर की रखवाली कर रही है बहुत से मंत्र होंगे और शायद ने भी गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए कुछ जादू किया होगा जैसे स्नेब को तोड़ना होगा हरमाइनी ने आतंकी तुकर कहा तो तुम्हारा मतलब है पत्थर तभी तक सुरक्षित है जब तक कुरिल स्नेब के सामने घुटने नहीं टेक देता तब तो यह अगले मंगलवार तक चला जाएगा रोहन ने कहा